अथवा ज्ञान निष्ठा और कर्म तो निष्ठा का परस्पर में विरोध होने के कारण जानते हैं ज्ञान कर्म निष्ठा यूँ लिखा है यहाँ क्या करेंगे ज्ञानम छ कर्मचा ज्ञान कर्मणी कौन सा समाज हुआ है ना और फिर निष्ठा के साथ समाज कर देंगे निष्ठा का तो क्या है स्थिति ना या ज्ञा, ज्ञान, ज्ञान कर्मण या उसके आप कर सकते ज्ञान कर और कर्म से होने वाली निष्ठा तो ज्ञान कर्मों में हम निष्ठा तो ये ध्यान देना की ध्वंद समास्वान्ते दुन, पदम प्रत्येकम हाँ तो द्वंद्व उस समास के अंत में निष्ठा पर आया है तो इसका दोनों के साथ अन्य हो जाएगा ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा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 इतरे तरह अन अपेक्षा हो मतलब परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा ना करने एक दूसरे की अपेक्षा ना करने वाली एक दूसरे की अपेक्षा ना करने हाँ एक दूसरे की अपेक्षा ना करने वाले या एक दूसरे की अपेक्षा ना करके कर इतरे तरह अनपेक्षा यो हो यहाँ पर अब लाएंगे ज्ञान कर्मनिष्ठियों को एक दूसरे की अपेक्षा न करने वाले कौन ज्ञान ज्ञान निष्ठा ये शंकाकार के अनुसार पूर्व पक्षी के अनुसार एक दूसरे की अपेक्षा न करने वाले है ना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 आगा। आगा। क्यों क्या शब्द है उसका हाँ एक दूसरे की अपेक्षा ना कर गे। तो साक्षात माना है ना हाँ कर्मयोग को मोक्ष का साक्षात उपाय मानना है क्योंकि ना एक दूसरे की अपेक्षा न कर शंका है समाधान देखिएगा समाधान देखना की ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतुत्व ने कर्म निष्ठा या पुरुषार्थ हेतुत्व ज्ञान निष्ठा सिद्धांति के अनुसार ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति का हेतु कौन है कर्मनिष्ठा ठीक है ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति का हेतु कौन है तो ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति का हेतु होने के कारण है। कर्म निष्ठा या पुरुषार्थ हेतु निष्ठा पुरुषार्थ हेतु मोक्ष का हेतु मोक्ष का हेतु कौन कर्म निष्ठा तो मोक्ष हेतु किसका होगा कर्म निष्ठा का तभी वहाँ षि लगी है न देखो यदि ऐसा कहे ना कर्मनिष्ठा प्रथमांत होगा ना कर्म निष्ठा पुरुषार्थ हेतु तो पुरुषार्थ का हेतु कौन है और ऐसा वाक्य बनाए कर्म निष्ठा यह पुरुषार्थ हेतुत्व तो पुरुषार्थ हेतुत्व किसका कर्म, कर्म निष्ठा का बात एक ही है चैत्र मनुष्य है अथवा तो चैत्र का मनुष्यत्व है कहने का ढंग है ना चैत्र मनुष्य अस्थित अथवा चैत्र से उसी शैली में ये बोलते है की कर्म निष्ठा का पुरुषार्थ हेतुत्व है लग जाएगा हाँ ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति का हेतु होने के कारण कर्म निष्ठा मोक्ष की हेतु है, है। स्वातंत्र ना कि स्वातंत्रण कर्म निष्ठा या पुरुषार्थ हेतु न स्वतंत्र रूप से कर्म निष्ठा पुरुषार्थ का हेतु नहीं है ठीक है तो एक तो परस्पर की अपेक्षा न करके मोक्ष हेतु हुआ कर्म निष्ठा अपेक्षा न करके मोक्ष का हेतु होगा कर्म कर्मनिष्ठा अपेक्षा न करके मोक्ष का हेतु नहीं होगा लग जाएगा स्वतंत्र नहीं होगा मतलब स्वतंत्र नहीं होगा मतलब अपेक्षा के बिना नहीं होगा कंक्ति लगाएंगे अब क्या शब्द है ज्ञान निष्ठा तू लगाइए तू कर्म कर्म कर्मनिष्ठ उपाय लब्धात्मिका सती कर्म निष्ठा रूप उपाय से प्राप्त होने वाली लब्धात्मिका क्या।, प्राप्ति, क्या थे प्राप्त प्राप्त क्या थे हाँ जिसको प्राप्त किया जाए या जो प्राप्त हो जाए उसे क्या कहेंगे प्राप्त किन्तु कर्म निष्ठा रूप उपाय से प्राप्त या कर्म निष्ठा रूप उपाय प्राप्त होता है प्राप्त होने वाली है किन्तु कर्म निष्ठा रूप उपाय से प्राप्त होने वाली ये किस हुआ कर्म निष्ठा उपाय लब्धात्मिका सती कर्म निष्ठा रूप उपाय से प्राप्त होने वाली कौन है ज्ञान निष्ठा हाँ तो कर्म निष्ठ उपाय लब्धात्मिका सती के बाद ज्ञान निष्ठा कर्म करेंगे ठीक है किंतु कर्म निष्ठा रूप उपाय से प्राप्त होने वाली ज्ञान निष्ठा अन्य अन्यपेक्षा स्वातंत्र पुरुषार्थ हेतु कि अन्य की अपेक्षा न करके स्वतंत्र रूप से मोक्ष का हेतु है कौन ते किंतु कर्म रूप उपाय से प्राप्त है या रूप उपाय से प्राप्त होकर प्राप्त होकर रूप उपाय से प्राप्त होने वाली ज्ञान निष्ठा अन्य की अपेक्षा न करके स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से मोक्ष का हेतु ठीक है ये अपेक्षा नहीं करती है ज्ञान निष्ठा मोक्ष के लिए तू करना सबसे पहले लगा लेंगे तू फायल, अब इस प्रकार लगा लेना है इस अर्थ को दिखाते हुए भगवान कहते हैं प्रदर्शन इस से भगवान आ, इस अर्थ को दिखाते हुए भगवान कहते हैं या इस अर्थ का बोध कराते हुए भगवान कहते हैं चलिए कर्मणा नैष्कर्म्यम पुरुषोस्मुते न चास्त समती न कर्मण अद नैस्कर्म्य पुरुषाश्मण अनारंभा कर्मों का आरंभ न करने से कर्मों का आरंभ न करने से पुरुषा नैष्कर्म्यम न अमुते पुरुष से नैष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है अनारंभा पुर नैष नर्मो का आरम्भ न करने से जो शास्त्रीय कर्म जिसके लिए भी है उसका आरंभ न करने से पुरुष नैष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है नैष्कर्म का भाष्य में बताएंगे कि ज्ञान योग से होने वाली स्थिति को ज्ञान योग से होने वाली थी थी हाँ कोई सोचे जो हमको ज्ञान योग से होने वाली स्थिति को प्राप्त करना है तो हम कर्म क्यों करें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 और अज्ञान और जब ये कर्म का नहीं करेंगे तो हो जाएंगे क्या नहीं आजकल यही तो है खूब वेदांत सुनते हैं खूब सुनाते हैं लाभ कुछ होता नहीं है ना क्यों जो होना चाहिए ना चित शुद्धि तो है नहीं खूब उपदेश देते हैं और उनका आचरण देखो तो घृणा हो जाएगी आपको लोगों को ऐसा है तो कर्म की पूर्णता उपेक्षा है ना इसलिए सब हो रहा है तो वही भगवान कहते हैं कर्म की उपेक्षा है ईश्वर की भक्ति की उपेक्षा है ना वो तो बोलते हैं बंधनकारक हो गया द्वीप हो गया और इसीलिए जो वह विषय लगते हैं सब फिर विषय बन जाते हैं ज्ञान की बात कर करके सब ये भगवान कहते हैं कि कर्मों का आरम्भ न करने से कोई मनुष्य निष्कर्म को प्राप्त नहीं, नहीं, नहीं करता है, है।, है। और सिद्धि न समझ ग क्षति और कर्मों का त्याग करने से ही सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है यहाँ भी सिद्धि से लेना है निष्कर्मी और कर्मों का त्याग करने से ही निष्कर्म रूप से द्वी को प्राप्त नहीं करता है इसका स्पष्टीकरण भाष्य के द्वारा देखेंगे ना कर्मणाम अनारंभात न ना कर्मणाम है अब भी आप देखेंगे अनारंभात का अर्थ है आपका क्या अर्थ है अप्रम्भात और कर्मणाम है ना कर्म नाम का कर अर्थ है यज्ञादि क्रिया नाम यज्ञादि क्रियाएं कर्म का क्या अर्थ है हाँ अब वो कैसी इ जन्मनी व जन्मांतरे नाम इस जन्म इस जन्म में अथवा जन्मांतर में की हुई अनुष्ठान की हुई मतलब की हुई अनुष्ठित करते की हुई इस जन ई जन्मनी वा जन्मांतरे इस जन्म अथवा जन्मांतर में ये की गई कौन यज्ञ आदि क्रियाए यज्ञ आदि हाँ लग गया अब देखेंगे अब ये कैसी है यज्ञादि क्रियाएं तो उपाध दुरित छुन उपाध होता है संचित और दुरित अर्थ होता है पाप संचित पाप के नाश के कारण रूप से हम्म? संचित पाप के नाश का कारण कौन है यज्ञादि कर्म संचित पाप के नाश का हेतु कौन है हाँ संचित पाप के नाश का हेतु होने के कारण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 ष्ठी माने कर्मणा में तो पाप कर्म का क्षय होने से पाप कर्म का क्षय किससे होगा यज्ञ आदि के द्वारा और यदि ऐसा कर्मणा में यदि पंचमी मानना चाहे तो क्या होगा कि मनुष्य के लेकिन अपादान अपादान तो नहीं है ना ये नहीं अपादान तो नहीं है ना तृतीया होनी चाहिए उसमें तो है न फिर अपादान पंचमी करने वाले कौन कौन सूत्र है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 हाँ तो जिसके द्वारा क्या है पाप कर्म का कक्षा हो पहले वो करना चाहिए नहीं ज्ञान तो होने वाला ज्यादा इस जन्म में नहीं और जन्मांतर में भी नहीं दूसरे को मूर्ख बनाते हैं हमें तो ज्ञान हो गया है मूर्ख है जब ज्ञान हो जाए तो ज्ञानी का लक्षण भी तो दिखाई देना चाहिए लक्षण तो कुछ भी नहीं है बूलते रहते हैं दुनिया को ठग ठक, ठगते हैं आजकल सब वेदांत के द्वारा ये है देखिए हाँ ये देखेंगे कहा गया इत्यादि स्मरणाद कर इत्यादि स्मृति होने से इत्यादि या इत्यादि स्मृति के अनुसार अनारम्भाद के आगे क्या लिखा है अनुष्ठान्त क्या लिखा है अनारम्भा का क्या अर्थ है अनुष्ठान नहीं अनुष्ठान पाठ कर लो क्योंकि अनारम्भाद है ना इत्यादि स्मृति के अनुसार कर, कर्मों का अनुष्ठान ना करने से अनारम्भाद के आगे अनुष्ठान्त पाठ होगा अनुष्ठानात नहीं होगा अन पाठ शुद्ध कर लेंगे अच्छा लग जाएगा इसको कैसे कैसे एक साथ कैसे लगाएंगे इस पैराग्राफ को संचित लगा लीजिए फिर ऐसा एक साथ लगाना हो ना पैराग्राफ तो इस प्रकार लगाया जा सकता है उपात दूरित संचित पाप के नाश का कारण होने से अंताकरण की शुद्धि के कारण तथा अंताकरण की शुद्धि के कारण होने से ज्ञान ज्ञान उत्पत्ति के द्वारा ज्ञान निष्ठा के हेतु अंताकरण की शुद्धि का कारण होने से ज्ञान उत्पत्ति के द्वारा ज्ञान निष्ठा के hey हेतु ज्ञान की उत्पत्ति होने पर क्या होगी ज्ञान निष्ठा ज्ञान की उत्पत्ति होने से क्या होगी mm -hmm. इसलिए बोला ज्ञान उत्पत्ति के द्वारा ज्ञान निष्ठा का हेतु ज्ञान निष्ठा के हेतु ज्ञान उत्पति पुंसा छयापर्मणा इत्यादि स्मृति के अनुसार इत्यादि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 निष्कर्म भावम नैष्कर्म्यम का अर्थ है और निष्कर्म भावम का क्या अर्थ है कर्म शून्यताम और तो कर्म शून्यताम का क्या अर्थ है ज्ञान योगे निष्ठाम प्राप्त होने वाली निष्ठा ये निष्कर्म का अर्थ हुआ निष्कर्म का क्या अर्थ हुआ नैष्कर्म्यम का है निष्कर्म भावम निष्कर्म भाव क्या है तो कर्म शून्यता मतलब कर्म रहित स्थिति कर्म रहित और वो कैसी कर्म शून्यता का स्पष्टीकरण है ज्ञान योगेन निष्ठाम ज्ञान योग से प्राप्त होने वाली स्थिति अज्ञान योग से प्राप्त होने वाली स्थिति ये कैसी है निष्क्रिय आत्मरूप आत्म से स्थित रहना अथवा शांत आत्मरूप से स्थित रहना शांत होकर आत्मरूप से स्थित रहना हाँ जब शांत होकर आत्मरूप से स्थित रहेंगे वो बहुत अच्छी स्थिति है इसमें कोई विषय चिंतन नहीं है स्वरूप स्थिति है मतलब अपने स्वरूप में स्थित रहना आत्मा तो निष्क्रिय ही है आत्मा कैसे है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 तो जो सोचे कर्म क्या करना है कोई सोचे तो ना करने से भी कुछ नहीं होना है आगे देखेंगे कर्मों का आरंभ ना करने से नाम ना सुनते ना सुनते क्या प्राप्त होती है ये भगवान ने कहा है ना कि कर्मों का आरंभ ना करने से मनुष्य नष्कर्म को नहीं प्राप्त करता है ऐसा वचन होने से आप बताइये तो अर्थता क्या प्रतीत होता है अपना अपनी बुद्धि से बोलो कर्मो का आरम्भ न करने से नष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है इससे क्या सिद्ध हुआ कर्मो का आरम्भ करने से हाँ शुच्ञा कर्मो का आरंभ करने से निष्कर्म को यथावत इस्लोककार से क्या है कर्मो का आरंभ न करने से निष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है जी। कर्मों का आरंभ न करने से मनुष्य निष्कर्म को प्राप्त नहीं करता और इसके विपरीत सोचिए कर्मों का आरंभ करने से क्या होगा निष्कर्म को प्राप्त करता है होता है नहीं करता है समझे सुनते हैं कर्ता में लकाराया है प्राप्त होना नहीं है प्राप्त करना है यहाँ श्लोक अर्थ क्या है कर्मों का आरम्भ न करने से मनुष्य निष्कर्म को प्राप्त नहीं, नहीं करता है नहीं फिर बोलता है बार बार नहीं नहीं। ओ, कर्मों का आरम्भ न करने से मनुष्य निष्कर्म को प्राप्त और विपरीत कैसे कहेंगे मनुष्य निष्कर्म को प्राप्त करता है ये विपरीत होगा ना इसका तो अब देखना वही भाष्यकाल लिख रहे हैं कर्मो का आरम्भ न करने से मनुष्य नष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है हैचनात्त है ऐसा भगवान का वचन होने से ऐसा भगवान का और तथ विपर्यात कर्त उसके विपरीत उसके भिफ्रीत। अब विपरीत लगाइए तेराम से इसे क्या लेंगे कर्मणाम कर्मना। और वहाँ अनारंभ बात है तो क्या हो जाएगा आरंभवाद की कर्मों का आरम्भ करने से मनुष्य नष्कर्म को प्राप्त करता है इतनी गम्य ये प्रतीत होता है लग गया दोबारा लगाएंगे पंक्ति कर्मों का आरंभ न करने से निष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है इस वचन से इस इतनी इसी या ज्ञात होता है इतनी या ज्ञात होता है किससे ज्ञात होता है करमों करमों किससे ज्ञात होता है पूरा बोलो इस वचन से और वचन क्या है वो हाँ ठीक वचन से ज्ञात होता है वचन लोग पूरी बनती है ठीक है कर्मो का आरम्भ न करने से मनुष्य नष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है इस वचन से यह ज्ञात होता है क्या ज्ञात होता है कि विपर्यात उसके विपरीत तब भी फिर करते हैं आरंभ आरम्भ उसके विपरीत विपरीत मतलब तेसाम से क्या लेना है ना उसके विपरीत कर्मों का आरंभ करने से मनुष्य कर्मों को प्राप्त करता है यह ज्ञात होता है ठीक है बच्चन, इस वचन से ज्ञात होता है ना तो कैसे मतलब कर्मों का आरंभ करेगा तो फिर अंताकरण की शुद्धि हो जाएगी और अंताकरण की शुद्धि होने से क्या होगा ज्ञान ज्ञान योग होगा तो ज्ञान योग के होने से क्या होगा ज्ञान निष्ठा होगी कर्मों का आरंभ करने से अंताकरण अंता की शुद्धि होगी अंताकरण की शुद्धि होने से ज्ञान की उत्पत्ति होगी ज्ञान योग हो जाएगा अथवा कही ज्ञान की उत्पत्ति होगी उस ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान निष्ठा हो जाएगी और ज्ञान निष्ठा ये क्या है निष्कर्म है इस प्रकार हो जाएगा अच्छा आगे देखेंगे लगा पुनः अकस्मात कारणा पुनः किस कारण से कर्मो का आरम्भ न करने से मनुष्य निष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है पुनः अकस्मात कारण आप हुआ ना तो भगवान ने जो कहा है कर्मों का आरंभ न करने से मनुष्य निष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है तो किस कारण से वही है पुनः अकस्मात कारणार्थ पुनः किस कारण से मनुष्य कर्मों का आरंभ न करने से निष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है उच्चित कहा जाता है देखो भाष्यकार कितना अच्छा बोलते हैं कर्म आरम्भ एवं निष्कर्मो उपाय का आरम्भ करना ही निष्कर्म उपाय है कर्मो का आरम्भ करना ही भाष्यकार के शब्द है एवं भी लगा रहे हैं भाष्यकार है ना निष्कर्म का उपाय क्या है कर्मारंभ निष्कर्म निष्कर्म उपाय करते हैं निष्कर्मस उपाय निष्कर्म का उपाय कौन है कर्मारम्भ कर्मा तो नष्कर्म उपाय तो किसका होगा कर्मारंभ का हो कहते कर्मा कर्मा हैं कि कर्मों का आरंभ करना ही निष्कर्म का उपाय है या कर्मों को आरंभ करना ही निष्कर्म का उपाय है लग गया आगे ध्यान देना ही करते क्योंकि उपाय या मंत्रण उपय प्राप्ति ना होती क्योंकि उपाय के बिना उपय की प्राप्ति मतलब क्या है? साधन के बिना प्राप्ति तो उपाय क्या हुआ कर्म आरभ में उपाय क्या हुआ निष्कर्म में ठीक है अभी ध्यान देंगे अभी पहले जो आया है ना निष्कर्म में और यहाँ पर निष्कर्म में ज्ञान योग से प्राप्त होगा कि ज्ञान योग ही निष्कर्म है आया है ना ज्ञान योग से ज्ञान योग से क्या प्राप्त होगा निष्कर्म निष्कर्म का क्या अर्थ है निष्ठा है न्ञान योग से तो ज्ञान योग और निष्कर्म एक तो नहीं हुए ना ज्ञान योग से होगा निष्कर्म हाँ वही बता रहे हैं, है क्या निष्कर्म लक्षण से ज्ञान योग कर्मो उपाय प्रतिपादनाथ और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 और निष्कर्म लक्षण वाले ज्ञान योग का कर्म योग उपाय है कर्म योग? उपाय कौन है हाँ ये ध्यान रखना और मतलब जो उपाय कि, है किसका उपाय है ज्ञान योग का ज्ञान योग का कर्म योग उपाय किसका है तो ज्यान कर्म योग का उपाय तो किसका होगा हाँ पंक्ति लगाना भी सीखना ये सष्टी लगी वोतवा लगा हो उसमें भ्रम होता है लोगों को और निष्कर्म लक्षण वाले ज्ञान योग का कर्म योग उपाय है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 कि जिसका प्रसंग चल रहा हो ना उसको क्या कहते हैं त्रिकृत प्रसंग चल रहा है किसका आत्मा का।, आत्मा का तो आत्मा को क्या कहेंगे त्रिकृत जिसको प्रासंगिक शब्द है ना इसके लिए कि की प्रासंगिक वेद आत्मलोक या आत्मलोक है ना आत्मा एवलोक आत्मा एवं कर्मधार्य समाज से आत्मा रूपलोक आत्मा ही लोक है आत्मा को छोड़ कर और किसी लोक की बात यहाँ नहीं है अब प्रकृत वेद वेद का थी थी होता है जिसको ज्ञ वेद का है थी थी हाँ जी जो जानने योग्य हो जिसको जाना जाए कि प्रकृत वेद आत्मलोक के वेदन का उपाय होने से आत्म रूप लोक के वेदन का उपाय होने से वेदन का है ज्ञान आत्म रूप लोक ये मतलब आत्मा आत्मा के जानने का उपाय आत्मा के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 जानने का उपाय होने के कारण आत्मरूप लोग के जानने का अब देखेंगे उपाय होने के कारण उपाय कौन है कर्मयोग्य okay. आगे देखो तम एतम वेदान <coughs> बचने ब्राह्मणा भी यज्ञ है ब्राह्मणा मतलब ब्राह्मण तम एतम तम एतम से लेना है आत्मनम्म क्या लेना है ये ब्राह्मण लोग आत्मा, आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं विभिशंति का अर्थ क्या है? जानने, है जानने की विभिशा करते हैं जानने की इच्छा करते हैं ब्राह्मणात्म विभिशंति ब्राह्मण आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं किसके द्वारा वेदान उचने वेदाध्यन के द्वारा वेदाध्यन क्या है कर्म है वेदाध्यन क्या है यज्ञ का क्या अर्थ है यज्ञ के द्वारा यज्ञ दान है तपसानाश के यज्ञ के द्वारा दान के द्वारा और के द्वारा तो यज्ञ दान तब वेदात वेदाध्यन क्या ये कर्म है, तो कर्म के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं तो कर्म साधन हुआ जानने का है ना कर्म क्या हुआ जानने का साधन हुआ उनकी लगाएंगे आप इस श्रुति में प्रकृत वेद आत्मलोक के जानने का उपाय होने के कारण तमेतम तो वेदान ब्राह्मणाभि यज्ञ इत्यादि श्रुति के द्वारा कर्म योग ज्ञान योग का उपाय कहा गया है या कर्म योग ज्ञान योग का उपाय ज्ञान योग का उपाय कौन कर्म योग ज्ञान योग तो ज्ञान योगो उपाय कौन हुआ कर्म ज्ञान योगो तो किसका कर्म हाँ इत्यादि के द्वारा कर्म योग इत्यादि के द्वारा कर्म योग के ज्ञान योग उपायत्व का प्रतिपादन किया गया है या कर्मयोग को ज्ञान योग के उपाय होने का प्रतिपादन किया गया है सरल शब्दों में कर्म योग को ज्ञान योग का उपाय कहा गया है ये सरल शब्द है नहीं तो कर्म योग को ज्ञान योग के उपाय होने का प्रतिपादन किया गया है क्यों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 विपरीत बताया ना भाष्यकार ने हाँ भाष्यकार ने बिल्कुल ठीक लिखा है भाष्यकार के अनुसार चले तो अच्छा ही है बहुत बढ़िया है अब देखें, लेकिन उसको छोड़ देते हैं इन सब बातों को ना जिससे सुविधा होती उसको पकड़ता है ऐसा हो गया है यहाँ भी संन्यास तुम महाबाह आप तुम अयोग्यता यहाँ संन्यासा का अर्थ है ज्ञान योग हे महाबाहू अर्जुन है महाबाह है अयोग्य संयासम आप तुम दुखम अयोग्यता का अर्थ है यहाँ पर योग के बिना योग का मतलब कर्म योग कर्म योग के बिना ज्ञान योग को प्राप्त करना दुखद है है ना कर्म योग के बिना ज्ञान योग को प्राप्त करना दुखद है। और ज्ञान योग के बिना नष्कर्म होगा नहीं हो और ज्ञान योग कर्म योग के बिना होगा तो निष्कर्म की सिद्धि में कौन हो तुम्हु बन गया हे माहो हे महाबाहो कर्म योग के बिना ज्ञान योग को प्राप्त करना कठिन कर है ये कहाँ का है गिता, गिता उस गिए गिए संख्या बता सकते निकाल लो संख्या छाछ अच्छा संन्यास महावाहु महावाहो चलो ठीक है यहाँ का है आगे ध्यान देने पाठ आपका है यहाँ संन्यास जो है ज्ञान योग है क्या है यहाँ पर ज्ञान योग है आगे देखेंगे योगिना कर्म कुरुमं संगम तत्व आत्मशुद्ध है योगिना की योगी गण योगी महापुरुष आत्मशुद्ध है अंताकरण की शुद्धि के लिए यहाँ आत्म शब्द अंताकरण का वाचक है किसका वाचक है क्योंकि आत्मा में कभी अशुद्धि नहीं होती है ना इसको शुद्ध करना पड़ेगा शुद्धि किसकी होती अंताकरण की तो योगी लोग योगी महापुरुष आत्म शुद्ध अंताकरण की शुद्धि के लिए संगम तक आसक्ति को छोड़कर कर्म करते हैं जब आसक्ति को छोड़कर कर्म करने से क्या होती है अंताकरण की शुद्धि आसक्ति युक्त होकर करेंगे तो नहीं होगी यज्ञोदानम तपस्व पावना मनीषी नाम यज्ञ दान चा यज्ञोदान चा तथा यज्ञ दान और तप्य ये मनुष्य मनीषियों को पावन ही करने वाले है पावन ही है ना यज्ञ दान और ये मनीषियों को पावन ही करने वाले हैं इत्यादि इत्यादि प्रतिपादन करेंगे इत्यादि या इत्यादि वचनों से प्रतिपादन करेंगे तो में और गीता में क्या बताया गया की नष्कर्म में रूप नष्कर्म लक्षण वाले ज्ञान योग का उपाय क्या है करने अच्छा नुचा फिर शंका आई यहाँ पर अभी श्लोक की प्रथम पंक्ति का व्याख्यान चल रहा है क्या था न क्या ना न करम रात नए इसी के चल रहा है अभी सब होगी ननुचा सर्व शा अब आचरित सभी प्राणियों को अभय प्रदान करके सभी प्राणियों को आ, सन्यास लेना ही सभी प्राणियों को अभय प्रदान करना है क्योंकि सन्यासी किसी को कष्ट नहीं देता है किसी की हिंसा नहीं करता है सन्यासी किसी को कष्ट नहीं देता है किसी को पीड़ा नहीं पहुँचाता है इसलिए सभी प्राणियों को अभय प्रदान करके इसका क्या मतलब है संन्यास लेकर के सर्व स्वभूतेभ्यो अभयम दत्वा कि सभी प्राणियों को अभय प्रदान करके या सन्यास लेकर के नैषकर्मी हम आचरित नैषकर्म का आचरण करे अभयम स्वभूतेभ्यो दत्वा किया है सन्यास लेकर स्वभूतेभ्यो अभयम दत्वा सभी प्राणियों को अभय प्रदान करके नैष्कर्म का आचरण करे इत्यादो कर्थ इत्यादि वचनों में इत्यादि वचनों में कर्तव्य कर्म संन्यासादअअप नैषकर्म प्राप्ति दर्श्यती कर्तव्य कर्म के संन्यास से भी नैष्कर्म की प्राप्ति को कहते हैं किससे कर्तव्य कर्म के हाँ जब कर्तव्य कर्टब कर्म का त्याग है ना तो विधि से विधि से संन्यास लेकर के त्याग करना विधि से संयास लेकर के तो वही बताया जा रहा है है ना अभिजन अवजन सर भूत उत्पादक महाचरे इत्यादि वचनों में कर्तव्य कर्म के सन्यास से भी निष्कर्म की प्राप्ति कही जाती है बाधा समझ में नष्कर्म की प्राप्ति किस कर्म से संयास से तो संन्यास से नष्कर्म की प्राप्ति है अच्छा अब देंगे आप और यहाँ गीता प्रेस में क्या लिखा है सब भूतों को अभय देकर सन्यास ग्रहण करें यही लिखा है ना हिंदी में अब यहाँ पर क्या इसने बताया तो है कि सन्यास से नष्कर्म की प्राप्ति तो सन्यास वो नष्कर्म कर सन्यास हो पाएगा नहीं भाष्यकार क्या कहते हैं कि सर्व कर्तव्य कर्म के सन्यास से निष्कर्म की प्राप्ति तो संन्यास से निष्कर्म की प्राप्ति जब कही जा रही है तो फिर नष्कर्म कर संन्यास हो सकता है क्या एक अर्थ वाले हो गलत है कोई ध्यान दिलाओ चिट्ठी लिख दो तो सुधार देगा गीता वाला। लिखो सुधार सकता है अब देखना कर्तव्य कर्म के कर संन्यास से भी निष्कर्म की प्राप्ति को कहते हैं क्या और लोके और लोक में च्यालोके प्रसिद्ध कर्म और लोक में यहाँ प्रसिद्ध है क्या कर्मराप अनमार नैषकर्मयम कर्मो के आरम्भ न करने से नष्कर्म हो जाता है लगाएंगे और लोक में यहाँ प्रसिद्ध है की क्या लोग के इतनी प्रसिद्ध धर्म गुर और लोक में यह प्रसिद्ध है कि की कर्म कि कर्मों का आरम्भ ना करने से निष्कर्म होता है क्या होता है निष्कर्म तो जब कर्मों का आरम्भ ना करने से निष्कर्म होता है तो फिर निष्कर्म चाहने वाला क्यों कर्मों, कर्मों का आरम्भ करेगा कर्मों का आरम्भ ना करने से निष्कर्म होता है तो निष्कर्म चाहने वाला कर्मो का आरम्भ क्यों करेगा ये प्रश्न इसलिए अतः इस कारण से क्या आता क्या पहले करेंगे और इस कारण क्योंकि एक तो एक तो ये एक तो ये, ये शास्त्र वचन हो गया और दूसरा ये क्या है कि लोक प्रसिद्धि हो गई तो अता करते इस कारण से दो कारण हुए एक तो शास्त्र वचन और दूसरा वाले को कर्मो को आरम्भ करने से क्या लाभ निष्कर्म चाहने वालों वाले व्यक्ति को कर्मो का आरम्भ करने से क्या प्राप्त ऐसी शंका प्राप्त होने पर ऐसा प्राप्त ऐसा प्रश्न प्राप्त होता है ऐसा प्रश्न हाँ। या ऐसा तो किम को प्राप्तम के साथ जोड़ सकते हैं क्या अतः और इस कारण से निष्कर्म चाहने वाले को कर्मो का आरम्भ करने से क्या प्राप्त होगा जोड़ सकते हैं किम प्राप्तम कर्मो का आरम्भ करने से क्या प्राप्त होता है अतः ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं अच्छा इति लगा है ना तो प्राप्तम से फिर क्या होगा क्या अतः निष्कर्म वासना किम कर्म आम्भ नहीं नहीं, नहीं ये, जब लगा है तो किम को प्राप्तम के साथ मत जोड़ना क्या आता और इस कारण निष्कर्म चाहने वाले को कर्मो का करने से क्या लाभ की प्राप्तम करते है ऐसी शंका प्राप्त होने पर अथवा ऐसा प्रश्न प्राप्त होने प्राप्त होता है इसलिए कहते हैं है ना इति है इसलिए किम को उधर मत ले जाइएगा बाद में फिर क्या कहते हैं भगवान ना चाह संची सं और कर्मों का त्याग करने से ही निष्कर्म रूप सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है कर्मों का त्याग इस श्लोक देख रहे हैं क्या संनादे और कर्मों का त्याग करने से ही निष्कर्म रूप सिद्धि को प्राप्त मतलब कोई कर्मों का त्याग कर दिया और ज्ञान नहीं हुआ तो उसको नष्कर्म हो जाएगा क्या निष्कर्म का है ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा तो ज्ञान योग से ही होगी और तो कर्मों का त्याग किया और क्या है ज्ञान नहीं हुआ तो होगा क्या तो वही भगवान बता रहे हैं ना चाहे संदेशना दे ना फिर संतल क्या है कि कर्मों का त्याग करने से ही सं करते हैं या कर्मों का त्याग करने से भी क्या श्लोक में है ना क्या सं हाँ तो इस इसका से करते हैं ना पी संसनाद अर्थ करते हैं केवलाद कर्म परित्याग मात्रा जो केवल कर्मों का परित्याग मात्र से ही केवल कर्मों के और, और कैसा परित्याग ज्ञान कि ज्ञान रहित केवल कर्मों के परित्याग मात्र से ही सिद्धि को मनुष्य प्राप्त नहीं करता है सिद्धि का से क्या लिया है नष्कर्म लक्षणाम ज्ञान योग यानी मतलब ज्ञान योग से प्राप्त होने वाली नष्कर्म रूप निष्ठा को प्राप्त नहीं करता है या ज्ञान योग से होने वाली निष्कर्म रूप निष्ठा को प्राप्त सिद्धिम करते हैं नष्कर्म लक्षणाम ज्ञान योग्ठाम लग गया हाँ सिद्धिम करते निष्कर्म नष्कर्म लक्षणाम वो किससे होगी ज्ञान योग से ज्ञान योग से होने वाली निष्कर्म रूप निष्ठा को प्राप्त नहीं करता है क्यों कर्मों का त्याग कर दिया हो ज्ञान नहीं होगा तो निष्कर्म हो जाएगा क्या देखो अब देना पुनः अकस्मात कारण आते कर्म संन्यास मात्रात पुनः किस कारण से ज्ञान रहित के कर्म संन्यास मात्र आदो की ज्ञान रहित कर्म के त्याग मात्र से ही पुनः अकस्मात कारणा पुनः किस कारण से ज्ञान से रहित कर्मों के मात्र से ही या कर्मों को त्याग मात्र से ही नष्कर्म लक्षणाम सिद्धि न दिग्छती पुरुषा है न कि मनुष्य नष्कर्म रूपी सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है बासपति आती है पुनः अकस्मात कारणा पुनः किस कारण से मनुष्य पुरुषागम कर लेना पुनः किस कारण से मनुष्य ज्ञान रहित कर्मों के सन्यास मात्र से या ज्ञान रहित कर्मों के त्याग मात्र से निष्कर्म रूप सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है अधिक अच्छा अधिकार से प्राप्त होती तो ज्ञान रहित कर्मों का त्याग किया और ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान रहित कर्मों के त्याग मात्र से नष्कर्म रूप सिद्धि प्राप्त होगी क्या तो ये प्राप्त नहीं करता है प्रश्न हुआ ना इसी हेतु आकांक्षायाम इसके हेतु की आकांक्षा होने पर कहते हैं या इसके कारण की आकांक्षा होने पर कहते हैं या इसके कारण को जानने की इच्छा होने पर कहते हैं क्या कारण है कि ज्ञान रहित कर्मों के त्याग से सिद्धि नहीं होती है अब देखेंगे पाठ पाठ देखेंगे न ही क्षण कार्य तय कर्म सर्व प्रकृति न ही कस्वित क्षण अपनी जातु तिषति अकर्मकृत न ही कचित क्षण अपनी जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्य ही कर्म सर्व प्रकृतिजुण इसको देखेंगे ही करते क्योंकि कषि जातु क्षण अभी अकर्मकृत नी क्षण अभी अकर्मकृत न्यों की क्योंकि कर्त करते कोई मनुष्य क्योंकि कोई भी मनुष्य जातु कर्थ कदाचित कभी भी भाष्य के सारे देख लेना ये क्षण है ना कालम पद को भाष्यकार ने जोड़ा है क्षण भर भी या या अच्छा क्षण क्षण भर काल भी और जातु कर्थ किया भाष्यकार ने कदाचित और कश्य तिस्थति श्लोक में अकर्मकृत है ना तो सन का अध्याय कर दिया भाष्यकार ने अकमकृत सत्य पंक्ति लगाना ही कर्थ क्योंकि कसित जातु कि कोई मनुष्य कभी भी कराची के ना जातु करते कि कोई कोई कोई मनुष्य मनुष्य मनुष्य कभी कभी कभी भी कभी भी क्षण कर्म के बिना नहीं रहता है कोई भी मनुष्य कभी क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रहता है कुछ ना कुछ करता ही रहता है शारीरिक कर्म नहीं करेगा तो मन से उल्टा पुलटा सोचता रहेगा पगल जैसा है न तो वही है भगवान कहते हैं इसलिए जो है ना ज्यादा आराम का नहीं है व्यस्त रहना चाहिए मैंने बताया ना हाँ अब देखना स्वाध्याय दे में सेवा में काम में लगे रहना चाहिए कोई भी व्यक्ति क्षण बिना कर्म किए नहीं रहता है लगाएंगे भात से लग गया इतना तो चलो दूसरी पंक्ति लगाना कार्यते पे ही कर्म सर्व प्रकृति जय ही गुण अन्वय देखेंगे ही, ही। सर्वाहा अवसाहा ही, अवसर्व अवसुणी कर्म करे सर्व कर्थ है सभी प्राणी अवसर करते हैं कर. कि पर्वस होकर सभी प्राणी क्योंकि सभी प्राणी पर्वस होकर प्रकृतिजयी गुण ही प्रकृति से जन्म सत्वादी गुणों के द्वारा प्रकृति से जन्म सत्वादी गुणों के द्वारा कर्म कार्यते, कार्यते का थे यहाँ कार्यते कर प्रवर्तित कर्म कर से कर्म प्रति ये कर्म के प्रति प्रेरित किए जाते हैं कार्यते कार्य कि कर्म के प्रति प्रेरित किए जाते हैं क्या ऐसा लेना ही कर प्रकृति से जन्म गुणों के द्वारा प्रकृति से जन्म गुणों के द्वारा सभी मनुष्य या सभी प्राणी परवस होकर प्रकृति से जन्म गुणों के द्वारा सभी प्राणी परवस होकर कर्म में प्रेरित किए जाते हैं या कर्मों में लगाए जाते हैं सतुरस्ता में इसे गुण है ना उनसे लगाए ही जाते हैं आप सोच लो में कुछ नहीं करना है निर्णय ले लीजिए और कितने दिन आप निर्णय लेकर देखा हो गए है ना हाँ जो सोचो पढ़ना नहीं है फिर दो पुस्तक कितने दिन रह पाओगे कुछ नहीं करना है तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको प्रकृति से जन गुणों के द्वारा परवस होकर के कर्म में प्रेरित किए जाते हैं सभी प्राणी परवस पर हाँ दूसरे के अधीन होकर के दूसरे के वसीभूत होकर के आया देखना वाक्य से ऐसा कि अज्ञा ये वाक्य ऊपर लगाइए थोड़ा कार्यते ही करते, अस्मात अवसा यो कर्म सर्वा से क्या लिया है प्राणी और प्रकृति जय श्लोक में आया है प्रकृति करते करते हैं भाष्यकार प्रकृतिता है जाते ही प्रकृति से उत्पन्न कौन सतुर की सतुरस्तम गुणों के द्वारा तो गुण जो है ना प्रेरित करते हैं सत्व गुण अधिक है तो व्यक्ति आत्मा अनुसंधान शास्त्र चिंतन में लगता है अच्छी तरह है अधिक होना जितनी मात्रा में सत्व गुण अधिक होगा उतना ही अधिक उसका शास्त्र चिंतन होगा भजन ध्यान होगा रज अधिक होगा तो प्रवृत्तियां होंगी कम होगा तो ज्यादा आलस प्रमाद करता रहेगा कुछ काम भी नहीं करेगा तैयार अब देखेंगे अज्ञा ये वाक्य शेषा अज्ञा ये वाक्य शेष है ये तो वक्की अज्ञा मतलब ये जो सर्वा से क्या लिया है प्राणी तो अज्ञा सर्वा की अज्ञानी सभी प्राणी प्रकृति से जन्म गुणों के द्वारा कर्मों में कौन प्रेरित किए जाते हैं सभी अज्ञानी अग्यान। प्राणी तो अज्ञा यह वाक्य शेष है तो वाक्य शेष क्यों है मतलब वाक्य का शेष भाग है तो उसे जोड़ना पड़ेगा अज्ञा सर्वाह तो वाक्य शेष है क्यों तो कारण बताते हैं यथाकर्थ क्यूँकी क्योंकि गुण है यो विचार लेते वक्ति ऐसा भगवान कहेंगे कि जो गुणों से विचलित नहीं होता है प्रकृति से जन गुणों से जो विचलित कौन ज्ञानी विचलित नहीं होता है इस प्रकार ज्ञानियों का पृथक करण होने से या इस प्रकार ज्ञानियों को पृथक कहे जाने से ज्ञानियों को पृथक कहे जाने से अज्ञा नाम एवं कर्म अज्ञानियों के लिए ही कर्म है ज्ञानी ना ज्ञानियों के लिए तो मतलब कौन प्र किया जाता है अज्ञानी क्योंकि तो होता ही नहीं तू गुण ही अचाल्य माना नाम ज्ञानी नाम किंतु गुणों से विचलित न होने वाले कौन ज्ञानी गुण। किंतु गुणों से विचलित न होने वाले ज्ञानियों में स्वतः चलन न होने से गुणों से विचलित न होने वाले ज्ञानियों में स्वतः प्रवृति न होने से स्वतः प्रवृति ऐसा गाना गुणों से विचलित न होने वाले ज्ञानियों में स्वतः प्रवृत्ति जो गुणों से विचलित होता है उसमें प्रवृत्ति होती है स्वतः प्रवृत्ति न होने से कर्म योगा न उपदेते उसके लिए कर्म योगा और वैसा ही वैसा ही वेदा विनाशनम वेदा विनाशनम इस श्लोक का व्याख्यान किया है चार तथा और वैसा ही अत्रकार थे इस प्रसंग में और वैसा नहीं नहीं चार तथा और वैसा ही वेदा विनाशनमति यत्र व्याख्यातम क्या तथा वैसा ही वेदा विनाशनम यहाँ पर व्याख्यान किया है लगा लेना वेदा विनाशनम या तू तु या तू या किंतु जो अज्ञानी विहित कर्म का आरम्भ नहीं करता है जो अज्ञानी विहित कर्म का आरम्भ नहीं करता है पर असत हुआ अनुचित ही है इस बात को भगवान कहते हैं जो अनात्मज्ञा है न किंतु जो अज्ञानी अज्ञानी क्या है कि जो ज़्यादा ज्ञान हो उसको ज्ञानी भगवान मानते हैं क्या हाँ जिसको परोक्ष ज्ञान से काम नहीं बनता है परोक्ष ज्ञान के बाद में अप्रोक्षा सा हो अब देखना आत्मा यदि परोक्ष ज्ञान है अपरोक्ष नहीं होता है तो अंताकरण की अशुद्धि ही कारण होती है वहां पर किन्तु जो अज्ञानी विहित कर्म कार्म नहीं करता है तरसा देव वशी है इसे कहते हैं कर्मेन्द्रियाणि संयम में या मनसा स्मरण इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार था उचित लगायेंगे यह कर्मेन्द्रियाणि संयम में जो मनुष्य कर्मेन्द्रियों को रोककर कर्मेन्द्रियों को हस्तपाद आदि कर्मेंद्रियों को रोककर कर मनसा मनसा इंद्रियान स्मरण हस्ते की मन इंद्रियान कर मन से विषयों का स्मरण करता रहता है कर्म इंद्रियों के द्वारा ही कर्मयोग होता है तो कर्म योग तो कर नहीं रहा है या जो व्यक्ति कर्म इंद्रियां कर्मेन्द्रिया संयम में कर्म इंद्रियों का नियमन करके कर्म इंद्रियों को रोक करके अर्थात कर्मयोग ना करके जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को रोक करके मनसा इंद्रिया स्मरण आस्ते मन से विषयों का स्मरण करता रहता है स्मरण आस्ते स्मरण करता रहता है सब विमूड आत्मा मिथ्याचारा उच्चते विमूड आत्मा का अर्थ है की मोहित हुए चित्त वाला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 से प्रमाद नहीं करना चाहिए सबको तात्पर्य आचार्यों का अब लगाएंगे पाठ कर्मेंद्रियाणी मतलब हस्तादीन कर्मेन्द्रियाणी हस्तादी कर्मेन्द्रियों का संयम करके संयम में कर मतलब रोक करके याथे अस्थे करते तिष्टी है स्मरण करता हुआ स्मरण करता रहता है या स्मरण करके बैठता है कुछ कर लेना मनसा स्मरण स्मरण करते चिंतयान इंद्रियान विमू आत्मा करते विमूढ़ मतलब मोहित अंताकरण वाला है मोहित अंताकरण वाला मिथ्याचारा का आचार आचारा मतलब मिथ्याचरण करने वाला अर्थात पापाचरण करने वाला कहा जाता है वो कैसा कहा जाता है, तो है।, है। पापाचरण करने वाला कहा जाता है ओम पूर्ण पूर्णिदम पूर्ण पूर्ण पूर्णम पूर्ण पूर्णस्त